देवी भागवत पांचवा राजा सुरथ और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर गली भांति विचार करने के पश्चात राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े उनके साथ एक भी सहायक नहीं था वहां से वे एक बीहड़ वन में चले गए फिर उन बुद्धिमान नरेश ने सोचा अब कहाँ चलना चाहिए यहाँ से तीन योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम आश्रम है। यह बात उनके ध्यान में आ गई वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह स्थान था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ सभी पशु वैर शून्य होकर विचरते थे कोयलों की मधुर कूप सुनाई दे रही थी अध्ययनशील विद्यार्थियों के स्वर गूंज रहे थे सैकड़ों मृगों से वह आश्रम सुशोभित था सुंदर फूल और फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान जान पड़ता था उस आश्रम को देख कर राजा सूरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया घोड़े को एक वृक्ष में बांध दिया और वे आश्रम में चले गए देखा, वृक्ष की छाया में के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान है मुनि के शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था क्रोध लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल नहीं थे मन में डाह का नितान्त अभाव था वे सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई वे उनके सामने दंड की भांति भूम पर पड़ गए और शाष्टांग प्रणाम करने लगे उस समय सूरत की आंखें आंसुओं से डबा गई थी तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा तुम्हारा कल्याण हो मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दे दिया आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए मुनि जी ने पाद्य आदि के द्वारा महाराज सुरथ का विधिवत स्वागत किया पूछा आप कौन हैं कहां से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं अब आप इच्छानुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें आप किस प्रयोजन से यहां आए हैं मन में कौन सा विचार उपस्थित है अवश्य बतावें आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो भी मैं उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा राजा ने कहा मैं सूरथ नाम का एक राजा हूँ शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है अतः महल स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ ब्रह्मण अब आप जो कुछ आज्ञा दे वही पूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ धरातल पर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है मुनिवर शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूं। मुझे बचाने की कृपा करें मुनिवर बोले महाराज आप निर्भीक होकर यहां विराजें। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहां नहीं आ सकेंगे राजेंद्र यहां पर हिंसा करना निषिद्ध है अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए तीनी के चावल फल और मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें